श्रृति स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकर करम शंकरचार्यं केशवं बातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने नमः मूर्त नम ओरमाज की जय ओम नमो नारायण आय ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में प्रथम अधिकरण पुरुषार्थ अधिकरण है इसमें बारवां सूत्र तक हो गया था पूर्व पक्ष ने जिन हेतुओं को उपस्थित किया अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए उन हेतुओं का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है उन हेदुओं को हेदुआभास बनाकर उत्तर दिया जा रहा है इसमें एक हेतु दिया था कि आचार दर्शनाथ विषय चल रहा है कि कर्म और ज्ञान अर्थात वेद में विहित कर्म और वेदांत के ब्रह्म ज्ञान ये दोनों एक ही अधिकारी के द्वारा कर्तव्य है अथवा भिन्न भिन्न अधिकारी है ब्रह्म विद्या कर्म से स्वतंत्र है या नहीं इस पर विचार करते हुए पूर्व पक्ष ने कहा था कि कर्म का अंग होना चाहिए ऐसा कहा और उसके लिए अनेक घेतु दिए उनमें से एक घेतु दिया कि आचार्य दर्शनाथ जनकादि राजा है वे तो कर्म भी करते थे और साथ में ब्रह्मज्ञानी भी थे ऐसा इतिहास पुराणों से ज्ञात होता है उपनिषदों में भी आया तो इसलिए ये ज्ञान दोनों साथ में ही रखता है यानी कर्म और ज्ञान को साथ में रखना चाहिए ऐसा अभिप्राय दिया था और उसके बाद में ये कहा था कि आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करने के बाद में कुटंब में प्रवेश करने के लिए कहा जो अध्ययन किया है विद्यार्थी समावर्तन होने के बाद में वो गृहस्थ बनेगा ग्रहस्थ बनने के बाद में कर्म का अनुष्ठान करेगा गृहस्थ बनने का अर्थ ही होता है कर्म का अनुष्ठान करना तो ये छांदों के उपनिषद में भी अंत में कहा गया वैसे ही तैतरी उपनिषद में भी कहा ऐसा अनेक उपनिषदों में इस प्रकार की चर्चा है और जितने ऋषि देखते हैं सब गृहस्थ अधिकाय बनते हैं इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्मज्ञान भी ऐसे ही अधिकारी को होगा जो कर्म का अनुष्ठान किया हो कर्म का अनुष्ठान करता हो और उसी के साथ ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त करता है ऐसा है। तो इसका उत्तर में कहा था कि अध्ययन मात्रवतः यहां आचार्य कुलाद वेदम अधित्य इत्यादि का जो तात्पर्य है वो पृथक पृथक मानना चाहिए यानी जो कर्म में अधिकारी होगा वो उसी प्रकार कर्म विधि का अनुसरण करेगा तो और जो कर्म में अधिकारी नहीं है वो ब्रह्मज्ञान का अनुसरण करेगा यहाँ तो केवल अध्ययन मात्र को लिया गया सामान्य जो अध्ययन करते हैं विशेष वैराग्य आदि प्राप्ति नहीं है सामान्य व्यक्ति है अध्ययन करने के बाद में उनको क्या करना चाहिए ये कहा इसलिए इसका उत्तर दिया था उसी प्रकार और जैसे उपनिषद आत्मज्ञान स्वतंत्र से ही फल देता है और कर्म से भिन्न है कैसे जैसे कि एक क्रदु का ज्ञान एक क्रतु का ज्ञान दूसरे क्रतु के ज्ञान से संबंध नहीं करता एक क्रतु अपने आप में स्वतंत्र फलदायक है उसी प्रकार दूसरे क्रतु भी फलदायक है दोनों के परस्पर अधिकारी की अपेक्षा भी नहीं उदाहरण के लिए जैसे अश्वमेध याग है एक क्रतु है वो। अब ये क्रतु राजा के द्वारा प्राप्य होता है राजा के द्वारा करते कर्तव्य होता है चक्रवर्ती राजा हो उसको करेगा अश्व अश्वे और जो बृहस्पति सव है वो ब्राह्मणों के लिए कर्तव्य होता है ब्राह्मण ही उसका यजमान बनकर कर सकता है क्षत्रिय आदि नहीं कर सकता तो इसके लिए परस्पर अधिकारी की कोई संबंध है नहीं आवश्यकता नहीं ये कहा और दूसरा नियमाद सूत्र बनाया था एक नियम देखा गया है कुर्वने वेह कर्माणी जि जी विशेष इत्यादि में यह नियम देखा गया है कि आपको जीवन भर कर्म ही करते रहना चाहिए कर्म को त्यागने का अवकाश नहीं निरंतर कर्म करते रहना चाहिए उपनयन से लेकर के अध्ययन आदि आरंभ होता है और उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास आदि नित्य कर्म आरंभ होता है और वो तो यावत जीव करते रहना है बस तो इसीलिए भी इसके बीच में ब्रह्मज्ञान हो भी गया हो किंतु कर्म का परित्याग संभव नहीं है ऐसा पूर्वादि का नियम था ऐसे कहा तो उसके उत्तर में कहा कि ये तो जो कहा है ना ये नियम श्रवणेश न विदुषहा विशेष अस्ती यहां कोई विद्वान के लिए नहीं कहा है सामान्य नियम है जो कर्म का अध्ययन किया कर्म को जानता है यह सामान्य जनता है कोई भी है उनके लिए यह नियम बताया विद्वान के लिए नहीं कहा और दूसरा इसी संबंध में सूत्र का दूसरा अर्थ बताते हैं आगे सूत्र है अनुमतिर्वा अनुमतिर्वा अनुमतिर्वा आ अच्छा विशेषा नहीं हुआ तो यद्य उतम नियम ची अत्र अभिधीय थे जो नियम बताया था कुर्व्य कर्माण इत्यादि में उसका उसके लिए उत्तर देते आ ना देतेषा कहते कुरन्न कर्माणी जी विषेद इतव जो वाक्य है ये नियम श्रवणेशु न विदुषहा विशेषो अस्त ये विद्वान के लिए है ऐसा कोई विशेष नहीं है अविशेषण निम विधान दिया अविशेष से नियम कहा गया इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यह ब्रह्मज्ञानी के लिए भी यह कर्तव्य है ऐसा नहीं कह सकते एक सामान्य नियम होता है एक विशेष नियम होता है जब विशेष नियम आता है तो सामान्य नियम को बाध किया जाता और यदि विशेष नियम नहीं आया तो सामान्य नियम लागू रहेगा ऐसा ही तो होता है तो जो सबके लिए एक नियम बनाते हैं वो तो सबके लिए रहेगा और विशेष कोई किसी के लिए कोई नियम बनाया या कोई नियम को परिवर्तित किया कुछ भी किया हो वो विशेष के लिए होता है इसीलिए यहां जो नियम बनाया है ये तो है कुरन्य वेह कर्माणि छतगुम समा एवं तो ही ना न कर्म लिप्य नरे ये तो कहा किंतु वो नियम श्रवण जो है ना विद्वान के लिए नहीं सामान्य नियम है विद्वान के लिए होगा इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मज्ञानी को भी करना चाहिए इसमें शामिल करना चाहिए ऐसा नहीं हुआ ऐसा कोई शब्द मिलता नहीं इसीलिए अविशेषण नियम विधान अविशेष रूप से नियम कहा गया इसके आगे देखिए तो सूत्रपाठ से हो गया नेवेह कर्माणि, अब इसके लिए एक अलग व्याख्या दे रहे हैं। ये कुर्वर नेवेह कर्माणि मरी यहां इस शरीर में रहते हुए कर्म करते ही रहना चाहिए तो गीता में जैसा कहा न जातु जादू तिष्ठत्यकर्मकृत निरंतर कर्म करते रहना पड़ेगा होंगी अकर्मी कभी रह नहीं सकता एक कर्म चढ़कर दूसरे करते रहेंगे ये विहित कर्मों को नहीं करेंगे आचरण के अनुकूल कुल के अनुकूल मर्यादा के अनुकूल परंपरा के अनुकूल कर्म को नहीं करेंगे तो आप अभिहितों को करेंगे जो नहीं करना चाहिए जो आपके लिए हिदकर नहीं है उसको करेंगे आपके पास खाली समय मिलेगा तो आप क्या करते हैं देखो खाली समय मिलेगा तो क्या करेंगे उससे पता चलता है कि आप क्या करेंगे यह पता चलता है इसलिए आपको खाली समय नहीं मिलना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक पूरे नियम के अनुसार जो है वो ही करना चाहिए खाली समय मिल गया बड़ा खतरा है इसमें गड़बड़ी करता है और क्या करता है उसी समय गड़बड़ करने के लिए सोचता है आ, ऐसा होता है तो आप इसी प्रकार सभी में ऐसा आपको फ्री में मिल गया आप कुछ भी खा लें तो फ्री में मिल रहा है। वो कुछ नहीं देखेंगे लेकिन आ, अभी नहीं मिला है तो जो नियम में आश्रम में जो मिलता है वही खाएंगे ऐसा होता है। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल काम है ये ही इसी के लिए कहा गया कि ऐसा छूट दिया जाए तो वो स्वतंत्र रूप से करने लगेगा तो कभी भी ठीक करेगा नहीं वो विहित नहीं करेगा अविहित करेगा अवहित करेगा तो प्रतिवाय होगा पाप होगा मन गिर जाएगा फिर सब दोष होगा इसीलिए ये कहा गया है कि जब तक आप जिये न कर्म लिप्य देने रहे आगे कहा ऐसा न करते रहने पर आपको कर्म का लेप होगा पाप हो जाएगा ऐसा अर्थ दोष हो जाएगा लेकिन आप निरंतर करते रहेंगे तो दोष होने की संभावना नहीं ये है इसलिए अपरो विशेष आख्याय कहते है इस वाक्य में एक विशेष हम कहते हैं अपरो विशेष आख्याय आख्याय मैंने कथ्य थे यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्याव कुरि संबद्ध यद्यपि आपके कथन के अनुसार प्रकरण को देखा जाए तो यहां विद्वान एवं कुरवन नीति संबद्ध थे विद्वान को ही करना चाहिए ऐसा संबंध माना जा सकता है तो ईशावासी उपनिषद का क्रम देखेंगे प्रथम मंत्र के बाद द्वितीय मंत्र या आया तथा भी फिर भी ऐसा मान लेंगे विद्वान के लिए कहा गया ऐसा मानने पर भी विद्यास्तुदये कर्म अनुज्ञान में ये जो है ना ये विद्या की स्तुति के लिए कर्म का अनुज्ञान किया कर्म करना ही है ऐसा इसलिए कहा कि ये करते नहीं रहने पर दोष हो जाएगा और इसलिए आपको विद्या प्राप्त करनी चाहिए यह कहना कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए यदि करते ना रहेंगे तो दोष हो जाएगा तो क्या करेंगे अब तो हम विद्या को प्राप्त करेंगे ऐसा सोच करके विद्या की स्तुति है तो विद्या की महिमा बता रहे हैं। कि विद्या में विद्या को प्राप्त करेंगे तो ऐसा दोष नहीं है लेकिन कर्म में ये दोष है ये दिखाएंगे इसलिए बोला विद्यास्तुत कर्मानु द्रष्टव्य क्यों? आगे एक न कर्म लिप्य दे नरे वक्ष्य थे उसके दूसरी पंक्ति में कर्वन्े वेह कर्माणी जिजी विषय छदि तो नान्यथस्ती न ना कर्मलिप्य तो दूसरी पंक्ति में तीसरे पाद में न कर्म लिप्य दे नरे ऐसा कहा तो कर्म का लेप नहीं होने के लिए यही एकमात्र मार्ग है आप निरंतर कर्म करते रहो कर्म का अधिकारी है तो कर्म करते रहो पर ये कि कर्म का लेप नहीं होगा नहीं वो पूरा कर्म का लेप नहीं होगा कहा वो वो स्वाभाविक रूप से इसको करते रहेंगे तो उसका लेप नहीं होगा ऐसा करना तो ये तो नित्य कर्म सब कर्म आ गया ना और वो नित्य कर्मों को पुण्य नहीं मान पुण्य पाप सब ले सकते हैं लेकिन पाप का लेप नहीं होने का यह मुख्य है क्यों उसके बिना कर्म नहीं करेंगे तो दूसरा काम करेंगे गलत काम करेंगे प्रतिवाय होगा प्रतिवाय होगा तो पाप होगा इसलिए कर्म लेपायमान ना हो इसके लिए अब वो कर्म लेपाय मान कर्म के बंधन और कर्म के बंधन से मुक्ति इसके लिए यही रास्ता है कि आप विहिध कर्मों का अनुष्ठान करते रहे भवति कहते आप इसका तात्पर्य क्या है कि भवति तात्पर्यम तात्पर्य तात्पर्य क्या है यज्जी कर्म कुरुषी पुरुषे न कर्म लेवती विद्यासामी तद विद्यात भाष्यकार ने इसको स्तुति में विद्या के स्तुति में जोड़ दिया कैसे कह बोलते यावज्जीव कर्म कुरि विदुषी यद्य वो विद्वान यावत जीव कर्म करते रहे तब भी कर्म का ले पाए मान नहीं होता कारण क्या है कि जो कर्म करता है उसको कर्म का फल होना ही लेकिन इनका ऐसा है ये कर्म करेंगे तो भी कर्म का फल नहीं लगेगा कर्म का फल उनको भोगना नहीं पड़ेगा तो ये कर्मयोग में जो फल बताया वैसे ही बताया कर्मयोग में भी ऐसा है कि आप कर्म जो भी आपका विहित कर्म है उसको करते रहो लेकिन उसका फल से संबंध नहीं होगा मानो कर्म कर्म से मुक्त करने वाला होता तो तो है इसीलिए कौशल अरे नहीं की वो कर्म की स्तुति नहीं है आगे कर्म कर्म के लिए मुक्ति और रहा है आगे जो कह रहे हैं विदुषी बोला ना तो विदुषी कहने का अर्थ वो विद्यावान है इसीलिए ऐसा कर रहा है तो ये कर्म कर्मयोग और कर्म में यही अंतर है कर्म कर्मयोग और कर्म में क्या अंतर है आपने गीता है ना अभी बोलिए हां कर्मयोग और कर्म में अंदर एक शब्द में बोला पूरी व्याख्या नहीं चाहिए अच्छा ये निष्काम कर्म और कर्म, कर्म योग एक है क्या है निष्काम कर्म कर्म योग है कि, कि अलग अलग है एक ही है, है? नहीं हाँ फिर क्या है बताओ फिर नहीं है तो ये कर्मयोग और कर्म में यही अंतर है कि कर्म योग को यथावत करते हुए भी उसमें लेन नहीं होता कारण क्या है उसमें फल का समर्पण ईश्वर में होता फल समर्पण होता हई सर्वाणी सर्वाणि कर्माणि से अध्यात्म चेतशा ये जो कहा है ना मुझमे सारे कर्म को अर्पण करके आप कर्म करो बोला तो ये अर्पण करने वाली जो बात है इसी में इसका रहस्य बैठा हुआ ये कर्मयोग है निष्काम होगा तो जो कामना को छोड़ करके कर्म करता है बस इतना ही वो अर्पण किया नहीं किया कुछ नहीं बताया तो निष्काम भाव से किया जैसे कल आए तो आत्म कामना निष्काम वो तो कामना से मुक्त हो गया आप निष्काम है कामना से मुक्त है वो विशेष कोई कामना नहीं है उसकी लेकिन वो वो भी एक समान है लेकिन इसमें इतना अंतर है कि कर्मयोग में आपको समर्पण करना पड़े समर्पण करने से उसका फल ले पाए मान नहीं हो रहा बाकी तो कर तो ही रहा युद्ध कर रहा सबको मार रहा सब कुछ हो रहा लेकिन पुण्य भी नहीं हो रहा पाप भी नहीं हो रहा क्योंकि वो कर्तृत्व भाव को ईश्वर में समर्पण कर दिया माई ज यो अनन्य योगे न वो अपने अनन्या हो के कारण वो भक्ति से समर्पण कर दिया तो समर्पण करने के बाद में ईश्वर अर्पण बुद्धि से सब कुछ करता है तो उसको फिर नहीं होता इस प्रकार से संबंध नहीं होता ऐसा ही यहां विद्वान के लिए विद्वान मान विद्या के बल से ये कर्म के रहस्य को जानता है अथवा ज्ञान के रहस्य को जानता है विद्वान है तो विद्वान होने के कारण उसके विद्या के बल से वो कर्म करता हुआ भी फल ले मान नहीं हो रहा ऐसा अर्थ कर रहे वार्षिक कार्य तो यावत जीवम कर्म कुरिय भी कर्म करता है तो इसके पास इतना सा फल इकट्ठा होना चाहिए था अनेक अनेक जन्म देने के लिए फल एकत्र होना चाहिए था कि आगे बोला विद्या सामर्थ्यादि विद्या के बल से ऐसा होता है यहां विद्या का बल कहा वहां तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हैं तब वो कर्मयोग बोलता है इसलिए हमने कल भी कहा था वो ऐसा करने पर वो सुख दुख समय सब होता है सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ये सब हो जाता है फिर उसका सुख दुख लाभ हाल का कोई नहीं अब आप देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि आप सुख दुख लाभ हाल देखते हैं कि नहीं देखते हैं उस हिसाब से कर्म का फल मानना पड़ेगा विद्या विद्यास्तुदये इस प्रकार विद्या की स्तुति के लिए है ये जो द्वितीय सूत्र बताया द्वितीय श्लोक बताया ऐसा कहा उसको दूसरे अर्थ में बदल दिया अब और हेतु अंदर कहते इसी के लिए और हेतु तो अंदर है काम अभी चेके विद्वांस प्रत्यक्षीकृत विद्याफला सत ये कुछ विद्वान ऐसे हैं एकके विंस के विवांस प्रत्यक्षीकृत विद्याफला प्रत्यक्षी प्रत्यक्षीकृता कृता कृतानि विद्याला नहीं तो प्रत्यक्षीकृतम विद्यालम ये ही प्रत्यक्षीकृत विद्या जिन्होंने विद्या का फल को प्रत्यक्ष कर दिया यानी साक्षात्कार कर दिया विद्या का जो फल है प्राप्त किया ज्ञान का फल प्राप्त किया ऐसे होते हुए तद भाद उस प्रत्यक्षीकृत विद्या के फल के बल से फलांतर साधनेशु प्रजा आदिशु प्रयोजना भाव और फलांतर के जो साधन है प्रजा आदि जो प्रजा आदि पुत्र आदि होंगे पुत्रा प्राप्त होने पर कर्म कर सकता है कर्म करने पर कर्म का फल स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है तो उनको वो नहीं चाहिए क्यों उन्होंने प्रत्यक्षीकृत विद्यालय प्रत्यक्षीकृत विद्याफल हो गया विद्या का फल प्राप्त हो गया अब उनको प्रजा भी नहीं चाहिए धन भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे भाव में पहुंच जाता हूं प्रयोजन अभाव परामृश्यं प्रयोजन अभाव दिखता है कर्म के जितने साधन है उनमें प्रयोजन अभाव दिखता है अब कर्म के साधन के बिना कर्म तो नहीं हो पाएगा अब कर्म करने के लिए साधन मुख्य होता है साधन के बिना कर्म नहीं होगा तो साधन में उनको अनास्था हो होती अब ये साधन क्या करेंगे ऐसा हो गया तो किम प्रजा अगर ईश्यामा ऐसा मायम ये कहा कि ये हम प्रजा से क्या करेंगे नायम आत्मा नायम लोग ये हमारे लिए भी कुछ नहीं है इसके लिए ये लोग के लिए भी कुछ नहीं क्या करें कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता है किम प्रजा करीश ऐसे प्रजा से हम क्या करेंगे तो इसका मतलब गृहस्थ आश्रम नहीं जाना चाहते ऐसा अर्थ हो गया इसीलिए काम कार्य सुदीर्भवी वादस नहीं नाम तो काम कार्य मान स्वेच्छा से कामकार का अर्थ होता है स्वेच्छा इसमें जो कार्य शब्द है ये व्यर्थ है इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है कामेना ऐसा अर्थ है अपनी इच्छा से काम कार्य का हो कामे न का हो ये की अर्थ होता है अपनी इच्छा से जो भी निर्णय लेना है अब निर्णय क्या लेना उनको समझ में आया गया कि आये पुत्र आदि से क्या करेंगे पुत्रेण वोको जय्य ऐसा कहा कि पुत्र संतान होने से इस लोग को जीता जा सकता है और जो परलोक गदा पित्र जितने भी है ये पुत्र के आश्रय में श्राधा आदि को प्राप्त करते हैं उनके पिंडदान आदि होता है तो पिंडदान आदि कर्तव्य पुत्र के द्वारा होता है नाम पुत्र है, है, तो जो नाम के जो के नगर, नगर नरक उस नरक से रक्षा करता है इसलिए पुत्र नाम कह दिया। तो रक्षा करता है इसलिए पुत्र है वो ऐसे बड़ा जो है नरक है ऐसे भयंकर नरक से ये पुत्र होने से रक्षा होती है पुत्र नहीं होने से नहीं होता इसलिए जिसके विवाह होने के बाद भी संतान नहीं है उनको मांगलिक कार्यों में नहीं बुलाया जाता है बुलाया मतलब बुलाने पर भी उनको मांगलिक कार्य में नहीं हो सकता ऐसा है क्योंकि वो ये कारण से है कुछ पाप का फल होता है समान के तो कुछ तो दोष रहता ही है अब वो पुत्र नहीं होता है तो फिजिकली भी कुछ दोष रहता है तभी तो नहीं हो रहा तो वो दोष का कारण ही पाप होता है इसलिए पाप बोलते अब किसी को जिसको पुत्र नहीं हुआ वो पापी है बोलने से वो नाराज हो जाएंगे ऐसा बोल नहीं सकते समाज में लेकिन हमारे यहां पाप कहने का अर्थ दोष है कोई दोष है जिसके कारण उनको पुत्र नहीं हुआ ग्रह दोष होता है किसी का कुछ होता है अब वो क्यों होता है और किसी के तो कुंडली में लिखा हुआ ही होता है कि इसको पुत्र संधान नहीं होगा और इसका मतलब वो पहले ही से रहता आ, है हाँ ऐसा तो ये क्यों क्योंकि कोई कर्म रहेगा कर्म का संबंध परिणाम है ना तो पिछले जन्म में ऐसा कुछ पाप किया बहुत सारे पाप है जिसके परिणाम स्वरूप पुत्र नहीं होता है ऐसे पाप है तो उसके कारण उसका पुत्र नहीं हुआ ये होता है वो तो विवाह करने के बाद पुत्र नहीं होने की बात है और जो विवाह नहीं किया पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा जैसे साधु बन गया तो पुत्र नहीं होगा वो उनको पाप ही नहीं मानते लेकिन जो विवाह हो गया कई साल हो गया फिर भी पुत्र नहीं हुआ तब तो कोई पाप का कर्म मानते हैं और फिर उसका प्राश्चित करेंगे ओ फिर कुछ अनुष्ठान करेंगे व्रत करेंगे कुछ कुछ करेंगे तो उससे परिणाम से पुत्र प्राप्ति भी हो सकता है तो इसलिए कर्म का फल तो हम मानते हैं तो किसी भी कारण से हो कर्म का ही है तो इसीलिए वो कुछ लोग कुछ विद्वान कुछ ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि स्वेच्छा से आप कर्म से मुक्त हो सकते हैं सुधीर वाजस नहीं ना वाजस नहीं में ऐसी श्रुधी है एदत् भस्म वै तत् पूर्वे विद्वांस प्रजा न कामंदे किजया क्या यहां नोयमात्मा इति ऐसा उन्होंने सीधा सीधा खुला बोल दिया कि हम ये भस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस कुछ पूर्व विद्वांस विद्वान लोगों ने ऐसे कहा प्रजा न वो प्रजाओं को नहीं चाहते थे तो प्रजाओं को नहीं चाहना मतलब विवाह नहीं करना अब आजकल ऐसा हो गया विवाह कर रहे हैं लेकिन पुत्र बच्चा नहीं चाहिए ऐसा हो गया है नया समाज ऐसा है विवाह होकर के दोनों साथ में रहेंगे पति पत्नी लेकिन पुत्र नहीं चाहते ऐसा लेकिन इसको भी गलत होता है हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि विवाह का उद्देश्य ही पुत्र होना है पुत्र होने के लिए विवाह करते हैं केवल साथ में रहने के लिए विवाह नहीं करते तो वो पुत्र होना पड़ेगा पुत्र होने से ही वो विवाह पूर्ण होता है कुडुम्ब होता है और उसके बाद आगे होता है इसीलिए वो भी उसमें कार्य कर्तव्य रूप में होता है प्रजाम न कामयंदे ये पुत्र नहीं चाहते इसलिए वो विवाह नहीं करते क्यों ऐसा सोचते हैं क्यों बोलते किम प्रजया करीश्याम हम प्रजा से क्या करेंगे बच्चा होंगे तो क्या करेंगे ये शाम नो एम आत्मा और वो जिन जिनका जो है ना ये आत्मा ये भी नहीं होता है क्योंकि हमारे साथ भी उसके संबंध ये आत्मा की रक्षा भी नहीं होती है और लोग अयम लोगों की प्राप्ति लोगों की रक्षा भी नहीं होती है क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए लोग भी नहीं चाहिए और आत्मा को ज्ञान तो हमारा हो गया और ना आत्मा से इसका कोई संबंध है ना लोग से संबंध है इस प्रजा से हम क्या करेंगे इसलिए नहीं चाहिए करके उन्होंने निश्चय किया था हाँ तो फिर क्या किया अब जो है अब फिर फल क्या होगा बोलते अनुभव विद्यालय कालांतर ये जो विद्या का फल है ना अनुभवारूढ़ है कल हमने बोला था ये भाष्यकार जगह जगह कहते कि ज्ञान का फल तो अनुभवारूढ़ है वो अनुभव में आरूढ़ हो जाता अनुभव में आरोहण होता आरोहण जो हुआ है उसको आरूढ़ बोलते ये निष्ठा रूप है रूढ़ा आरूढ़ा अनुभव में आ जाता है अनुभव में आने के बाद उसका हो गया, आपको प्राप्त ही हो गया तो फिर आगे और प्राप्त करने की इच्छा कहां से रही। ये से ये में आता नहीं है वो बाद में कभी होता है करके हम विश्वास करते रहते हैं लेकिन अनुभव में आता नहीं है तो अनुभव में आता है जैसा प्यासा व्यक्ति को पानी पीने के बाद में पानी का स्वाद पा अनुभव में आता है और तृप्त तो होता है भोजन करके तृप्त तो होता है तो साक्षात अनुभव में आता है निद्रा करके तृप्त तो होता है अनुभव में आता है तो ऐसे ही अनुभव में आने वाला ये फल है इसलिए यहां कोई संशय नहीं रहता कि कभी होगा का कभी नहीं होगा कि कैसा होगा क्या होगा कोई संशय नहीं रहता ये दृढ़ ज्ञान रहता लोग में संशय रूप से एक ही बात कही जा सकती है वो आत्मा के विषय में आत्मा के विषय में कोई संशय नहीं होता और जिसको संशय नहीं संशय होता है वो अज्ञान के कारण उनको संशय नहीं होता वैसे तो आत्मा के विषय में संशय किसी को नहीं होता मतलब स्वयं को कोई संशय करता है कि मैं हूं या नहीं हूं मैं जिंदा हूं या मरा हूं ऐसा कोई संशय होता है कभी किसी को तो आप जिंदा है मरा है आपको संशय नहीं है ना फिर किसके बारे में आप बोल रहे हो तो आत्मा के बारे में तो बोल रहे, तो तो रहे हैं ना आप जिंदा है किसको लेके आत्मा को लेकर तो आप मरा है ऐसा तो नहीं मानते हैं अब आत्मा आपके साथ है नहीं है समझ लो समझ लो कि आत्मा साथ में नहीं है कोई बाहर है अभी साथ में नहीं है तो हो सकता है ऐसा नहीं होता इसीलिए ऐसा कभी किसी को समझ होता ही नहीं कि मेरी आत्मा कहीं बाहर चला गई, अभी मेरे पास नहीं है वो बाद में आएगी ऐसा कभी होता नहीं और कोई भी व्यक्ति को स्वयं का अभाव का ज्ञान नहीं होता स्वयं का ज्ञान होता है और ज्ञान निरंतर भी होता है इसलिए आत्मा के विषय में चिंतन करते जाने पर उसकी सारी चिंताएं निवृत्त हो जाती है कारण क्या है कि ये ऐसी आत्मा है कि वो मिलने के बाद फिर जाएगी नहीं और जा कभी गई नहीं और जाएगी भी नहीं आगे वो चोर आदि आकर के इसको ले नहीं सकता और जब आ गया ज्ञान हो गया तो फिर सब कुछ हो गया ऐसा है यह अनुभव आरूढ़ तो पहले इसको ज्ञान होता है श्रवण करेंगे कि आत्मा ऐसे है वैसे है सब लक्षण के द्वारा श्रवण करेंगे तो लक्षण प्रमाणों के द्वारा श्रवण करने के बाद में उस पर मनन होगा धीरे धीरे साक्षात्कार हो जाएगा तो कालीन जो विद्या है उसको भी ब्रह्मज्ञान कहा जाता है लेकिन ये परोक्ष है अभी अनुभवारूढ़ नहीं हुआ अनुभवारूढ़ होने के बाद में जो विद्या श्रवण काल में प्राप्त हो गई है वो साक्षात अर्थवधि विद्या है सार्थक विद्या है ऐसा आपको अनुभव में आ जाएगा ये इसको बोलते पकातियां फिर वो कैसे हमसे नहीं रहता और फिर कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती नहीं करने की इच्छा भी नहीं होती दोनों नहीं होती करने की इच्छा क्यों होती थी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है इसलिए करते थे और नहीं करने की इच्छा क्यों होती है आलस्य के कारण अब नहीं करना चाहते तो ऐसा दोनों ही नहीं होता है क्योंकि उनको कोई इच्छा क्या उससे तात्पर्य नहीं कभी करने का जरूरत पड़ा तो कर लेंगे नहीं पड़ा तो नहीं करेंगे और नहीं करते हुए भी वो करता है और करते हुए भी नहीं करता है कुरन नबीना लिप्य कर्मण्य अगर मयपश्चेत अकर्मण्य कर्म यह कहा ना तो कर्म करता हुआ भी वो कर्म नहीं ऐसा जानता और वो अकर्म में भी कर्म को देखता तो कुर नबीना पश्चन श्रृण्वन स्पन जिग्रन असनन गच्छन शबन श्वसन प्रलभन विसृजन उन्मन निमिषन निमिषण इंद्रियाण इंद्रियार्थेश वर्तन इदि धारा ऐसा सोचता है तो करता हुआ बोलता हुआ चलता हुआ खाता हुआ पीता हुआ उन्मेष निमिष माना आंख पलंग मारता हुआ कुछ भी करता उनको तो लगता नहीं हो कि हो रहा है हो रहा तो हो रहा बस जैसा हवा चल रही है सूर्य उदय हो रहा अस्तो हो रहा है तो इससे हम कोई अपने को मानते नहीं कि हवा चल रही है तो बहुत कुछ काम हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है और हो रहा है तो हो रहा है अब शरीर खा रहे पी रहे रह रहे क्या है ऐसा करके वो निर्लिप्त तो हो जाता है जब अनुभव आरूढ़ होगा तब तक तब की बात है और तब तक तो आपको करते रहना पड़े जैसा जो बोला गुरवर ने वै सब करना पड़ेगा क्यों अब तो पका नहीं हुआ इसीलिए कालांतर भावी ये कालांतर भावी नहीं है इसे असकृत हो हमने एक बार नहीं सकृत माने एक बार ये असकृत हमने कहा बार बार आपको कहा ही, अब कितने बार कहा गिन के कब देखो पता चले बहुत बार कहा लुंग लगा प्रयोग किया ऐसा हमने बार बार कहा है। अतो भी न विद्या कर्म शेषत्व इस कारण से भी विद्या कर्म का शेष नहीं है ना भी तद विषया फलश्रुदेरा अयथार्थत्व शक्य मात्रित और विद्या संबंधी जो फलश्रुदी है इसको अयथार्थ घोषित नहीं किया जा सकता जैसा पूर्वादि ने कहा पुरुषार्थत्व कहा ये पुरुष का अर्थवाद है ऐसा कहा अर्थवाद नहीं ये धार्थवाद है ये यथाथवाद है आश्रय तुम टीका में टीका में पंद्रह सूत्र की टीका में दूसरी पंक्ति में स्वेच्छा कर्म साधन प्रजादी त्यागलिंगादी विद्यावातंत्री हेतुअरमेव स्फोये ये जो जितने हैं ना कर्म विधि आदि को त्याग देते हैं दो प्रकार के लोग हैं जो कर्म विधि को त्याग देते हैं कौन है एक तो कुछ नहीं जानता है कर्म क्या है अकर्म क्या है कुछ नहीं जानता क्या करना क्या नहीं करना उनको जान ही नहीं है वो तो कर्म त्याग देते हैं पता ही नहीं, नहीं उनको करना क्या है वो त्यागते बाकी जो विद्वान होते हैं जानते हैं ये कर्म का ये फल है ऐसा जानने के बाद में त्यागते ये ऐसे है इसलिए स्वेच्छातः कर्म साधन प्रजादि त्यागलिंगात अपनी इच्छा से कर्म के साधन प्रजा आदि है पुत्र आदि है पत्नी आदि है धन है ये इन सब के त्याग किए एक आपको लक्षण मिलता प्रमाण मिलता इस प्रमाण से विद्या स्वातंत्र हेतु विद्या स्वतंत्र फलदाई है ऐसा यहां हेतु उपस्थित किया स्वतंत्र फलदाई का अर्थ यह है कि विद्या के फल प्राप्त करने के लिए विद्वानों को ऐसा नहीं दिखता है कि प्रजा आदि चाहिए ऐसा दिखता है तो स्वतंत्र फल देगा प्रजा आदि रहने से फल होगा ऐसा नहीं दिखता होगा ये उसका अर्थ है याम नो अस्माक अयम अपत्यक्षम फलम ते वजया कर हमारे लिए ये जो आत्मा है ये भी प्रत्यक्ष है और ये लोग आदि है ये भी प्रत्यक्ष है ऐसा होता हुआ हम ये प्रजा से क्या करेंगे हमको फल प्राप्त हो गया ये आत्मा हमारी है ऐसा हमको ज्ञान हो गया अभी आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये प्रजा आदि धन आदि क्या करेंगे नहीं कर सकता कुछ तो आत्मा लोग हम प्राप्त कर लिए आत्मा रूप लोग आत्मारूप आनंद को प्राप्त किए तो ये स्वर्ग आदि लोग क्या करेंगे स्वर्ग आदि लोगों का भी कोई वहां संबंध नहीं इसीलिए निश्चित ऐसा निश्चय करके अग्निहोत्रादि नुदा बनता है फिर वो उन्होंने अग्निहोत्रादि का हवन नहीं किया करने के लिए अधिकारी था करने के लिए ज्ञान था व्यवस्था थी सब कुछ था लेकिन स्वेच्छा से उन्होंने नहीं किया उसका कारण क्या है ये? वो इस प्रकार त्याग दिया मोक्ष अदृष्ट फलत् कथम मुक्तत्व निश्चयाद प्रजादि त्याग सिद्धि अब यहां पूछते हैं पूर्वादि भाषिकार ने कहा ना अनुभव आरूढ़ तो ये मोक्ष तो अदृष्ट फल है बोलते हैं मोक्ष यहां होता है करके किसने कहा का पूर्वादी पूछता है आप बोलते हैं मोक्ष यहां होता है मोक्ष को दे करके हम आत्मा को जान करके उन्होंने त्याग दिया ये आप कह रहे हैं तो मोक्ष यहां दिखाई कहां पड़ता मोक्ष को दिखाओ कहां दिखाओ दिखाई नहीं पड़ता अदृष्ट है वो और जिसको मोक्ष हो गया वो भी पता नहीं चलता अब कोई बोलेंगे मैं मुक्त हो गया हूं अब उनकी बात को माननी पड़ेगी आपको वो मुक्ति तो दिखाई नहीं पड़ेगी कि मुक्त हो गया कि नहीं हो गया पता नहीं चलता इसीलिए यह मोक्ष से अध्रष्ट फल होने से यह मुक्तत्व निश्चय कहां कैसे कर दिया इन्होंने अब यह प्रश्न पर पूरा कर्मकांड जो है अटक जाता है कर्मकांड क्या सोचता है कर्मकांडी का उनका विचार यह है कि जो दृष्ट साधन है वो दृष्ट साधनों के द्वारा कर्म करने पर फल दिखाई पड़ता और दृष्ट साधनों के द्वारा कर्म करने पर कुछ फल की कामना हम करते हैं ठीक है ये दो बातें होती है दृष्ट साधन से साधन करने पर दृष्ट फल दिखाई पड़ता है एक तो जैसा बारिश वर्षा होती है खेती करने पर खेत से दाना आदि प्राप्त होता है धन प्राप्त होता है इत्यादि होता है ये दृष्टफल है दृष्ट साधन और कुछ जो है दृष्ट साधन किया याग आदि किया और अदृष्टफल बाद में सिद्ध होता है बाद में स्वर्ग आदि सिद्ध होता है ये दो प्रकार की व्यवस्था है किंतु अब जो है आपके जो मोक्ष है ना मोक्ष में मोक्ष यहां प्राप्त होगा आप बता रहे हैं या अनुभव में प्राप्त हो गया ऐसा तो कर रहे हैं ऐसा प्राप्त हो गया तो उसको दृष्टफल होना चाहिए था लेकिन वो दृष्टफल तो है नहीं वो दिखाई नहीं देता है कि कौन क्या कर रहा है कैसा है वो मोक्ष है कि नहीं है दिखाई नहीं पड़ता अब ज्ञान ही पुरुष है ज्ञान उसका अंदर रहता है अब ज्ञान का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिलेगा नहीं कैसे मालूम पड़ेगा इसीलिए वो उनका कहना है कि ये मोक्ष दृष्ट रूप से होता है कि नहीं होता इसके लिए कोई गारंटी नहीं और दूसरा दृष्ट साधनों से मोक्ष होता है ऐसा कहीं शास्त्र में कहा नहीं क्योंकि ये कर्म करने से मोक्ष होता ऐसा भी कहा नहीं ऐसा नहीं होने पर यह मोक्ष के भरोसे में कर्म को त्यागना बड़ा पाप है अब वो ज्ञानी तो पूछ रहे याद अज्ञानी उनका कर्म कर्मकांड के अनुसार पूछ रहे हैं ना अरे ये कौन पूछ रहा है ये तो वो उनका अपना अपने अभिप्राय बता रहे हैं तो वो ज्ञानी के विषय में नहीं कह रहे वो उनका प्रश्न का कारण ये है कि अब ये मुक्त मुक्त होता है नहीं होता है उसका क्या गारंटी है कैसे पता चलेगा शास्त्र में तो कहीं कहा नहीं अब ये करने से मुक्त होता है आपको आप अपने को मुक्त मान करके कर्म त्याग करेंगे तो कर्म त्याग करना बड़ा पाप हो गया इसलिए हमारे यहां भी संन्यासि विधान के संबंध में भी ये कहा गया कि सबका सन्यास करके कर्म आदि का त्याग करके यदि श्रवणा श्रवणि नहीं करेगा तो उसको पाप लगे ऐसा कहा क्यों वो अभी पता ही नहीं है वो उनको क्या करना है कैसा नहीं कैसा करना है क्या नहीं करना मालूम नहीं तो इसमें तो पाप हो जाएगा इसलिए पूर्व आदि ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष हो ना हो इस पर अभी निश्चय बाकी है इसलिए आप कर्म करते रहो कर्म करने पर कोई दोष तो होने वाला नहीं फल ही होगा क्या दिक्कत है आपके पास शरीर है साधन है कर्म करते रहो अब मोक्ष हो गया तो भला और नहीं हुआ तो आपको कोई नुकसान भी नहीं है ये तो मोक्ष नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा ना समस्या ये है आप कर्म को त्याग दिया फिर तो आप तो बिल्कुल अकर्मी हो गए और अनधिकारी हो गया और बिल्कुल पापी होनी में जाएंगे क्योंकि कर्म किया है नहीं तो फल मिलेगा नहीं अभी कुछ किया ही नहीं है और मोक्ष मिला भी नहीं तो कहां है फिर आपकी स्थिति कहां तो बिल्कुल घाट पर हो गया ना इसीलिए ऐसा नहीं करो का मोक्ष मिले ना मिले वो बात अलग है कर्म बराबर करते रहो और मिले तो ठीक है नहीं मिले तो कोई बात नहीं फिर भी आपको अच्छा खुशो मिलेगी क्यों कर्म किया आपने इसीलिए जो अपने लिए अत्यंत हित जाता है बुद्धिमान तो है उसको तो कभी भी कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए कर, परित्याग करेगा तो फंस जाए ऐसा होता ही है ना कई लोग जो है साधु बनने के लिए आते हैं घर बार छोड़ दिया सब धन छोड़ दिया सबको बांट दिया बटोर कर दिया सब कुछ कर दिया नौकरी भी छोड़ दिया सब करके रिसाइन करके यहां आ गया और फिर यहां बैठ करके कुछ दिन कुछ पड़ा कुछ, कुछ साधन वादन किया फिर कुछ हाथ लगा नहीं कुछ पकड़ में नहीं आया फिर तो वो भी गया ये भी गया परिवार भी गया अब वो वापस आने से वो भी नहीं मिलेगा ये भी नहीं मिलेगा पूरा रोड पर हो गया फिर ना ही इधर है ना उधर ऐसा हो जाता है कई लोगों के ऐसे हो जाता है इसीलिए कर्मकांड ने कहा कि ये बड़े सावधान रहना चाहिए ऐसा नहीं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर अब सब कुछ था उनके पास हम वापस जाएंगे पत्नी थोड़ी शिकार करेगी वो तो तब तक दूसरी शादी की होगी तो कहां शिकार करेंगे वापस <laughs> तो जा नहीं सकते अब वो यहां कुछ मिला भी नहीं अब कहां जाएंगे फिर तो वो ऐसे लोग जो क्या करते हैं ना ये मठ मठ आदि के महंत इसके चक्कर में पड़ते हैं क्यों कैसे कैसे भी कहीं महंत बन जाए कहीं कुछ कोठारी बन जाए कुछ बन जाएगा तो कुछ तो इनकम मिलेगा अब बाकी तो ये मिलने वाले नहीं ऐसा हो जाएगा वो ऐसा होता है फिर वो लड़ाई करते हैं उसके लिए वो कोर्ट केस करते क्या क्या करते वो ऐसे लोग जो वास्तव में संन्यास विरक्त होते ऐसे में नहीं करेगा तो वो छोड़ दिया छोड़ दिया अब यहां ऐसा हो जाता ना इधर ना उधर इधर तो पकड़ में आया इसीलिए कर्मकांडी जो बोल रहे सही कह रहे अब कर्मों को सब त्याग करके फिर ऐसे रास्ते पे बढ़ने का क्या मतलब है करते रहो हो गया तो अच्छा ही तो है ना उसमें क्या दोष क्या इसीलिए कर्म के साथ ज्ञान को भी रखना चाहते तो गारंटी तो एक जगह तो गारंटी है ना एक जगह गारंटी क्या है कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा यह तो गारंटी है और त्याग दिया तो अच्छा फल मिलेगा ये गारंटी नहीं है अभी इसलिए समस्या है आप कह रहे हैं त्याग करने के बाद श्रवण मनन करो फिर ध्यान करो भजन करो सब करो फिर अनुभव आ जाएगा तब फल मिलेगा बोलते हैं अब वो बड़ा मतलब मुश्किल काम है अब बीच में कहीं फंस गया तो अब तो मिलेगा नहीं तो फिर यह भी नहीं वो भी नहीं ऐसा हो गया ना तो इसीलिए सरल और बुद्धिमान का रास्ता यह है कि आप कर्म भी बराबर करते रहो वासना भी करते रहो सब्र करते रहो ज्ञान भी करते रहो ठीक है उसमें मिलेगा तो बहुत अच्छा अब नहीं मिलेगा तो ये तो रहेगा कम से कम कुछ तो है। किसका हाँ तो अब वो जो भी होगा फायदा तो है ना ये तो नुकसान तो नहीं है अब तो कुछ तो बैलेंस तो, बैंक बैलेंस तो कुछ तो रहेगा तो फायदा है वो कह रहे हैं कि मोक्ष अदृष्ट फलत्व मुक्तव तो निश्चय निश्चय कैसे कर दिया इन्होंने और प्रजादियों को त्याग क्या अब स्वयं को मुक्त मान करके प्रजा आदि सब त्याग करके सब हो गया ऐसा तो नहीं करना चाहिए तो बोलते हैं देखो ऐसा है बात तो वो आपकी ठीक है कि आप बीच में तो नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर उनको करते रहना पड़ेगा और कोई नहीं लेकिन अनुभव आरूढ़ विद्या इसके लिए हमारे संस्कार में भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था दी गई थी जो संन्यास करके आएगा गृहस्थों के यहां ये नियम रखा है जो साधु हो या ब्रह्मचारी हो दोनों साधु को ब्रह्मचारी को दोनों को भिक्षा देने के लिए कहा भिक्षा भी देना है उनके लिए व्यवस्था भी करनी है क्यों वो ऐसे में है बीच में है वो हुआ है वो इधर भी नहीं जा सकता नहीं जा सकता और बेचारा को खिला खाना भी नहीं मिलेगा तो फिर कोई बनेगा नहीं साधु तो इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था पहले रख दिया और ग्रस्तों को बोला कि साधुओं को ब्रह्मचारियों को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता हाँ ये बोल के रखा वो आप एक साधु को खिलाया तो हजार लोगों को खाना खिलाने का फल मिलेगा पूरा विश्व को एक हजार नहीं ये पूरा विश्व को खिलाने का फल मिलेगा ऐसा बोला इतना फल मिलता है एक साधु को अन्नदान देने से सही प्रकार से देने से तो ये इसलिए कहा नहीं तो इसको अन्न भी नहीं मिलेगा ऐसे विदेश में जाने से ऐसा होता है विदेश में तो लोगों को पता नहीं है कि उनको मालूम नहीं कि साधु को खिलाने से कोई पुण्य होता है तो विदेश में यहां से जो आते हैं वो जो रोड पे हो जाते हैं हमारे साधु लोग तो फिर उनको खाना भी नहीं मिलता बहुत मुश्किल से फिर जीवन गुजारना पड़ता है यहां ऐसा नहीं यहां तो भारत में आप कहीं भी जाए तो साधु के लिए तो अन्न तो मिल जाएगा कहीं रहने के स्थान भी मिलेगा मंदिर में इधर उधर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी तो फिर चलता ठीक है जब तक प्राप्त नहीं होगा चलेगा ऐसे करके व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि कर्मकांड में ऐसा और वो तो सोचता नहीं अपने संपत्ति आदि को छोड़ करके रोड में जाकर के भीख मांगना क्या कहा कि न्याय कौन सी युक्ति है कौन सी से? कॉमेंटी से नहीं है उनको तो ऐसा क्यों करता है जब वो आपको करना ही है तो अपने पास रखो सब कुछ करके फिर फिर ट्राई करो अच्छा प्राप्त होने के बाद छोड़ो कोई बात नहीं ये समझ लो कि आप बड़े जो है प्राप्त हो गए ज्ञान हो गया फिर आपको कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंच गया और सबके भगत जगत हो गया तो छोड़ो कोई बात तब तो फिर हो गई व्यवस्था तो तो हाँ तो ये है समस्या इसीलिए वो कहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था आप कैसे कर दिया उन्होंने प्रजादियों को छोड़ दिया बोलते फलम न क्रियाफल कालांतर भाव इत्यासग्रुदाज हमारी गारंटी इस विषय में ऐसा है कि विद्या यदि सही प्रकार से प्राप्त हो गई तो अनुभव में आ जाए यह गारंटी है और वो कालांतर भावी नहीं होता अदृष्ट है माना जाए तो एक एक दृष्टि से है, किंतु वो कालांतर भावी नहीं है विद्या के लिए आपने साधनों को पूरा संपन्न कर दिया संपूर्ण साधन संपन्न हो गए तो गारंटी है आपको साथ फल मिलेगा और कहां मिलेगा यही मिलेगा इसी शरीर में मिलेगा कभी भी मिलेगा जैसा तैयार हो वैसा मिलेगा इसलिए आपका प्रयत्न उसी में लगना चाहिए यदि आपने घर छोड़ दिया आपने संपत्ति छोड़ दिया पर साधु बनने का निश्चय कर दिया तो फिर उसी क्षण से लेकर के जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है निरंतर उसमें लगे रहना चाहिए कि साधन में कोई कमी ना हो कि साधन में कमी होने से नहीं मिलेगा नहीं तो साधन में कमी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय श्रवण तपस्या जब तप और वैराग्य अनुष्ठान जो जो कर सकता है निरन्दर उसी के अंदर करते रहे जैसा हमने पहले कहा व्यर्थ समय आपके पास होना नहीं चाहिए ये फ्री टाइम जोड़ते हैं ना आजकल फ्री टाइम आजकल को सबको फ्री टाइम चाहिए वो तो फ्री टाइम है ही नहीं हमारे पास फ्री टाइम कहां से कौन सी दृष्टि से फ्री टाइम है ये फ्री का मतलब क्या होता है है ना वो तो फ्री टाइम किसके लिए है मालूम है आपने सोचा कभी फ्री टाइम किसके लिए फ्री टाइम साधु संत के लिए नहीं है फ्री टाइम जो है ना नौकरी करने वालों के लिए वो नौकरी करता है वो जबरदस्ती करता है और कमाने के लिए करता है और कमा करके जबरदस्ती थक जाता है और उसके बाद में उसको थोड़ा आराम चाहिए फ्री टाइम चाहिए और हमारे यहां ऐसा नहीं हमारे यहाँ साधन में कोई आराम नहीं होता है साधन का आराम मतलब क्या होता है साधन से आराम करना है ये क्या मतलब है? <laughs> वो सोचो ना क्या है फ्री टाइम तो आप फ्री टाइम बोलने से नहीं होता है और यहाँ तो हम अष्टमी प्रति पूर्णिमा अमा को छुट्टी दे रहे हैं वास्तव में छुट्टी है ही नहीं साधु बनने के बाद छुट्टी कहां होती है किससे छुट्टी देना है आपको बताओ है किस शास्त्र से छुट्टी नहीं है साधु को छुट्टी नहीं है ऐसा है दुनिया में ऐसा है वो आपको छुट्टी ही नहीं मिलती है वो अब एक बार बन गया बन गया और साधु का कोई पर्सनल लाइफ और इंपर्सनल uh, लाइफ क्या बोलते हैं सोशल लाइफ ऐसा एक दो चार लाइफ नहीं होता है ये भी लोग बोलते हैं ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है ये पर्सनल लाइफ है हमारा पर्सनल मैटर है और हमारा पर्सनल सामान है ऐसा नहीं होता साधु का तो पर्सनल कुछ है नहीं वो तो अपने आप में इंपर्सनल होता है और सोशल लाइफ साधु का लाइफ अलग नहीं होता है सोशल लाइफ तो सोशल का कोई संबंध ही नहीं है सोसाइटी से क्या संबंध है उनका वो खाली भिक्षा लेता है बस इतना संबंध है और कोई संबंध नहीं वो भिक्षा लेते समय इसीलिए साधु का एक ही लाइफ है आप अंदर रहो बाहर रहो आ, कहीं भी रहो आप जो भी है एक ही है उसमें दो दो लाइफ तीन तीन जीवन शैली कुछ नहीं जैसा लोग जो है ना बाहर घूमने के लिए जाते है तो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो दूसरा मेकअप करते हैं सब करते हैं और करते है वो क्यों बाहर जा रहा है ऐसा समझ हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो जैसा है इधर जो आप अपना मेकअप सुबह जो करते ही है आप चंदन बंदन सब लगाते हैं तो वही मेकअप है और कोई मेकअप आपका है ही नहीं वो तो संध्या के आपके नियम के अनुसार होता तो, है, मेकअप नहीं है वो लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेकअप ऐसा हाँ तो वो संध्या के नियम के अनुसार होता है उसको कैसा करना है कैसे तिलक लगाना है कैसे कपड़ा लगाना है कैसे सब है वो नियम है नियम के अनुसार करते हैं वो करने के बाद वो अनुष्ठान के अंतर्गत होता है आपको फिर अलग कुछ नहीं आप बाहर भी वही है अंदर भी हो जो पहना हुआ अंदर है वही बाहर पहनता है हम लोग कहीं यात्रा में जाते हैं ऐसा पहना तो यही पहन के हम जाते हैं है ना कोई बदलते हैं अब तो यात्रा में भी ऐसे रहता है ऐसे ही जैसा इधर रहता है वैसे ही यात्रा में रहता है तो ये सब क्यों है क्योंकि इनका लाइफ दूसरे लाइफ से भिन्न होता है हम जो जिसको सोशल लाइफ कहते हैं ऐसा है ही नहीं साधु तो न सोशल लाइफ रखता है ना पर्सनल लाइफ रखता है ना प्राइवेट लाइफ है कुछ नहीं उनका उनका एक ही लाइफ है जो साधन के अनुष्ठान है और वो निरंतर चलता रहता उसी से एक क्षण के लिए भी छुट्टी नहीं है नहीं हो सकता क्यों वो छुट्टी होने पर ये स्थिति आ जाएगी तो बीच में अटक जाए तो छुट्टी मतलब इसलिए मैंने पूछा छुट्टी आप किससे लेंगे तो जो आप कर रहे हैं उसी से छुट्टी लेना पड़ेगा आप जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं साधन कर रहे हैं सब मिला के साधन है ना तो साधन से छुट्टी लेंगे क्या चुट्टी नहीं होता इसीलिए चुट्टी नहीं होते कोई ऐसा कार्य होगा तब जाकर के निरंतर तीव्र संवेगा नाम आसन्न ऐसे का तो तीव्र संवेग से वो प्रयत्न करते रहेगा तो जब उसके पूरे प्रारब्ध तैयार हो जाएंगे कर्म तैयार हो जाएगा क्या मन तैयार हो जाएगा शुद्ध अंतकरण हो जाएगा जो भी अधिकारी बनना है वो बन जाएगा तब जाकर के होता है ऐसा है आप कोई भी ब्रह्मचारी का नियम शास्त्र में लिखा हुआ देखो सन्यासी का नियम शास्त्र में लिखा हुआ देखो उनको कोई अवकाश दिया ही नहीं ब्रह्मचारी को अन्य अध्ययन का दिन दिया है वो तो ग्रहों के हिसाब से उस दिन में कुछ फर्क पड़ता है तो अध्ययन में अध्ययन दिया है, जो हम छुट्टी देते हैं वो अध्ययन अन्य है लेकिन उसका छुट्टी का मतलब साधन से छुट्टी नहीं बाकी सब तो करना ही तो अब क्या सोचते हैं छुट्टी करने पर छुट्टी के दिन में क्या सोचते हैं कि बाकी सब छोटे उस दिन संध्या भी नहीं करते वो भी नहीं करते सब कर रहे वो क्या छुट्टी है आए, है छुट्टी है ना छुट्टी में क्या करना ऐसा सोचते है ऐसा नहीं है केवल वेदाध्ययन में वो शास्त्र में ऐसा कहा है हमको हमको दिन देना है वो भी नित्य स्वाध्याय के लिए वो नियम नहीं है जो स्वयं आप स्वाध्याय करते हैं पाठ करते हैं उसके लिए नहीं है वो और वो जो अध्ययन गुरु से जो अध्ययन क्रम चलता है अध्यापन अध्ययन करता है उसकी छुट्टी होती है स्वाध्याय की कभी छुट्टी नहीं स्वाध्याय तो निरंतर करना तो यह है साधन इसको करते रहने पर ये गारंटी है कि आपको कालांधर भावी चिंतन करने की जरूरत नहीं जब मिलेगा तो पूरा मिलेगा और यही मिलेगा सब कुछ हो जाएगा इतना ही हम कह सकते हैं बाकी और इसमें कोई गारंटी कुछ और भी नहीं और कोई व्यवस्था नहीं इसमें ये पूर्वाधि के उत्तर में कहा ब्रह्मधीर न क्रदु प्रयोग विधि ना अब वो अनुमान के द्वारा बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान क्रदु प्रयोग विधि के द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि क्रदु अंग संबंधित क्रदु के अंग संबंधी होने पर भी फलांतर योगित्व फल के संबंध में होने से क्रदु अंग का संबंधी मतलब ये वेद है समझ लो वेद के अंग के साथ संबंध है अथवा पहले जैसा बताया कर्ता के साथ संबंध है इस प्रकार क्रदु का अंग बन रहा है जैसा दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए फलांतर योगित्व है इसमें गोदोहन अवध गोदोहन का पहले आपको समझाया कि ये कर्म का अंग होने पर भी वो स्वतंत्र फल देता है ऐसे ही विद्या भी स्वतंत्र फल देता है और उसका फल के लिए आपको उस साधन को अपनाना पड़ेगा ये कहा आगे टीका देखिए अधिक उपदेशादित्र आत्मनो असनायादि अत्य तद्धी न कर्मा ये पहला सूत्र आया था अधिक उपदेशात सिद्धांति का पहले सूत्र आया था अधिक उपदेशात् तो बादरायण से एवं तदर्शनाथ ऐसा सूत्र आया था तो ये अधिक उपदेशाद जो कहा कि जीवात्मा से अधिक परमात्मा का स्वरूप का उपदेश दिया ठीक है तो अब वहां आत्मन असनायात या अत्यायात वहां आत्मा का स्वरूप का कथन करते हुए असनाया विवासाभ्याम या, या असना विवासा आदि से मुक्त है का वहां जरा मृत्यु नहीं है असना विभाषा नहीं है शोक मोह नहीं है इससे सब अलग है वो ऐसा कहा तो ये क्या हुआ ये तो जीवात्मा से इधर का कथन हो गया जीवात्मा से अधिक हो गया ना जीवात्मा तो शोक मोह असना इन सब के अंदर रहते इधानीम अशेष क्रियादि विभाग उपमर्दवादी न कर्मांग अब कहते हैं कि अशेष संपूर्ण क्रिया विभागों का उपमर्दन कर दिया यानी सबका त्याग कर दिया सबको नाश कर दिया इस कारण से भी यह कर्म का अंग नहीं हो सकता संपूर्ण क्रियाओं को त्यागने के लिए कहा उपमर्दम च सूत्र आया उपमर्दम हाँ तो ये जो आत्म रूप से जानता है स्वयं को आत्मा का साक्षात्कार किया उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं कोई आ, साधन नहीं सो कोई साध्य नहीं कोई कर्म नहीं कोई कर्माक नहीं कुछ नहीं है वहां सबका उपमर्द हो जाता वो इंद्रिया आदित अतीत हो जाता है मन अतीत होने के बाद में कौन सा साधन आप अपने आएंगे मन से भी अतीत इंद्रिय से भी कोई साधन आपके पास है नहीं तब भाष्य में अभी कर्म अधिकार हेतु तो क्रियाकारक फल लक्षण से समस्त प्रपंच से अविद्यात ये कर्म का अधिकार हेतु तो। कर्म के अधिकारी बनाने वाला कारण कौन कौन है सबसे पहले कर्म अधिकारी का कारण क्या है कर्म में अधिकारी होना है कर्म करने के लिए अधिकारी होना कर्मकांड करना है इसके लिए अधिकारी का पहला क्वालिफिकेशन क्या है फर्स्ट क्वालिफिकेशन अज्ञानी होना चाहिए मनुष्य होना चाहिए अब मनुष्य तो सब है लेकिन उसका पहला क्वालिफिकेशन है वो तो मूर्ख हो होना चाहिए बुद्धू होना चाहिए तब तो या फिर क्या करें वो जो मूर्ख करता है वो सही हो, होता है वो नहीं होता तो उसका पहले क्वालिफिकेशन अज्ञानी चाहिए अज्ञान नहीं होगा तो वो फिर अपने से अलग कुछ मानेगा नहीं अपने को अलग नहीं मानेगा तो फिर किसके लिए कर्म करेगा तो इसलिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन उसके पास तो अज्ञानी होना चाहिए उसके बाद उसको द्वैध ज्ञान रहना चाहिए उसके बाद उसको अध्यास रहना चाहिए और उसके बाद जाया पुत्र वित्त आदि उसके पास संपत्ति होनी चाहिए फिर उन सब के साथ आसक्ति ममा भाव से आसक्ति होनी चाहिए और उनकी सबकी रक्षा करने की इच्छा होनी चाहिए फिर इस शरीर से भी संबंध करना चाहिए परे शरीर से भी संबंध करना चाहिए इस लोग से भी लोग से भी सबसे संबंध करना चाहिए इतने सारे क्वालिफिकेशन होगा तब जाकर के वो अच्छी तरह कम कर्म करेगा इसमें से एक भी नहीं है नहीं कर सकता अस्वाभिमान नहीं है मैं ब्राह्मण हूं अस्मिन कर्म ने अधिकृत ऐसा अभिमान नहीं है तो कैसे करेगा वो कर्म वो कर ही नहीं सकता अब तत्त कर्म के लिए तत्त अधिकारी भी होना चाहिए इसीलिए बोला कर्म अधिकार हेतो हो कर्म का अधिकार हेतु क्या है क्रिया कारक फल लक्षण क्रिया है कारक में यह सब आ गया यजमान आदि वित्त सब कारक है और फल है स्वर्ग आदि ये सब क्रिया कारक फल समस्तस्य समस्त संपूर्ण प्रपंच प्रपंच का अर्थ यही है प्रपंच में रहता क्या है ज्ञान अज्ञान और अज्ञान के सारे कार्य अध्यास आदि यह संग प्रपंच में रहता तो ये समस्त प्रपंच का अविद्या कृतत्वा समस्त प्रबंध को बनाया किसने अविद्या ने बनाया क्योंकि अविद्या रहने से यह सब करता है इसलिए ये सुनकर के पूर्ववादी एकदम जो है क्रोधित हो जाता है कि हम इतने बड़े विद्वान हमने जीवन में इतने सारे हमने अध्ययन किया वेद वेदांत क्या वेद वेदांग शास्त्र सारे षट शास्त्रों का सबका अध्ययन किया और हमको अब अज्ञानी बोलते हैं क्या है हमारे पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है हम चार वेद का अध्ययन किया चार अंगड़ का अध्ययन किया सब कुछ है हमारे पास और अज्ञानी है फिर ज्ञानी कौन है वो ज्ञानी है जिसका कोई अध्ययन नहीं किया ऐसा है क्या ऐसा तो नहीं बोल सको कुछ ने अध्ययन किया वो ज्ञान ही है और जो सब कुछ अध्ययन किया वो ज्ञान ही है ये आप कह रहे हो तो इसीलिए वो वेदांत जो है ना उनको मान्य नहीं होता बोलता है इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, <laughs> है? अध्ययन किया वो उनको अध्ययन बोलता है जो नहीं अध्ययन किया उसको बोलता <laughs> तो वो सही आती है ऐसा बोली थोड़ी बोलेगा इसीलिए वो अन्य देव दत विधि विधिदात अधि बोलते तो विधि से सब परे है बोला इसका मतलब कुछ कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है ये जिसको बोल रहे इसको कोई किसी को मिलने वाला नहीं क्योंकि दुनिया में विशिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति आप जगत में देखिए विशिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विशिष्ट धन विशिष्ट पद ख्याति आदि आदि की प्राप्ति किसके बल पर मिलता है अध्ययन पुरुषार्थ के बल पर अध्ययन के बल पर मिलता है जो आप योग्य बनते हैं शिष्ट बनते हैं और फिर व्यवसाय व्या, व्यापार या राजनीति या कुछ भी करके पद कमाते हैं और उसमें रहते हैं और आनंद होता है ऐसा होता है अध्ययन से होता है और आप जो बोल रहे हैं अध्ययन सब अज्ञान है ऐसा बोलता है। तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं और जो कुछ नहीं मिलेगा ये ख्या पद धन आदि कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा कर्म ऐसा साधन ऐसा कर्म से क्या प्रयोजन अब किसको कुछ बोल सकता है क्या तुम ये सब करो कुछ नहीं मिलने वाला है फल क्या कुछ नहीं मिलनागा ऐसा नहीं होता है इसीलिए पूरा इम्प्रैक्टिकल उनको दिखता इसलिए भाषिकार बोल रहे हैं, ये भाषिकार के ऐसे भचन सुनकर के नाराज होते हैं क्योंकि तो वो स्वीकार नहीं कर सकता इसे कैसे हो सकता तो प्रबंधस्य अविद्याकृत्य अब सारा प्रबंध आपके पास जो भी आपने खड़ा कर दिया ये सारा अविद्याकृत है इसका नींव ही खराब है मतलब पानी के ऊपर तैरने जैसा है कुछ नहीं है होगा तो विद्या सामर्थ्या स्वरूप कि ये जो है न, जो विद्या आ जाएगी तो उसका स्वरूप होता है उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है कोई दूसरा रहेगा नहीं तो स्वरूप नहीं रहेगा अविद्यात प्रबंध नष्ट हो जाए कारण क्या है यह विद्या अविद्या में विरोध है क्रवास्त्य सर्वमात्मे वा भो तत्के नश्चे कि जिसके आत्मा ही हो गई सब कुछ आत्मा का ही अनुभव कर लिया वो तो किसके द्वारा किसको देखेगा किसके द्वारा किसको सूखेगा किसके द्वारा किसको करेगा किसके द्वारा किसको जानेगा किसके द्वारा किसको स्पर्श करेगा कुछ भी नहीं होता है वो सारे कर्म उनका समाप्त हो जाता वेदांत उदित आत्मज्ञान पूर्विका तू कर्म अधिकार सिद्धि कर्म अधिकार उचित तिरे में प्रसज्जेता भाष्यकार उनको सावधान करते हैं ये देखो इसी में सावधान आपने आपने क्या सोचा कि हम कर्म करने कर्म करेंगे और करेंगे क्या वेदांत का अध्ययन वेदांत के अध्ययन करने के बाद कर्म करने की इच्छा करने वाले सावधान हो जाओ क्यों ऐसी सब स्थिति आ जाएगी आप को नहीं मिलने वाला है। वो वेदांत का अध्ययन करेंगे कर्म का साधन छूट जाएगा क्यों सर्व आत्म भूत तत्के न कंपेद वो वापस जाएगा नहीं तो इसीलिए वेदांत उदित आत्म ज्ञान पूर्विका तो वेदांत में कथित आत्मज्ञान पूर्वक कर्माधिकार सिद्धि प्रति आशा कर्मा ऐसे अधिकार कर्माधिकार हमको चाहिए किसको लेके वेदांत उदित ज्ञान के साथ में हमको कर्माधिकार बनना मतलब ज्ञानी तो बनना चाहता कर्मकांड जो है ना उनको पूछो वो तो आत्मज्ञान चाहता है क्योंकि आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है उन्होंने पढ़ रखा है तो आत्मज्ञान चाहता है मिलेगा तो बहुत बड़ी बात अच्छी बात है ऐसे करके आप वेदांत पढ़ने आया और इसलिए हम वेदांत जो पढ़ने आते हैं उनको पहले पूछना पड़ता है कि आप इसके लिए अधिकारी है सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए ठीक है अब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा ये तो पक्का है ठीक है यह सब निश्चय करने के बाद उसको वेदांत अध्ययन कराना है नहीं तो वेदांत अध्ययन मांडू के कार्य का सब सुना दिया सब कुछ हो गया फिर बाद में ना उधर जा सकता है इधर जा सकता बहुत परेशानी हो जाएगी ऐसा नहीं करना इसीलिए अब ऐसे कर्माधिकार सिद्धि की आप आशा करते हो ना प्रति आशा से सा, आशा, आशा, आशा, आशा, आशा मतलब आशा करने वाले आपके कर्म अधिकार उच्छित रहेगा बोलते आप गड्ढे में जाएंगे आपके कर्म का नाश हो जाएगा फिर आप कर्म नहीं कर पाएंगे इसीलिए आप कर्म करना चाहते हो दुनिया में कुछ करना चाहते हो और धन आदि चाहते हो इनमें से कोई भी दुनिया में कुछ भी चाहते हो तो आपको अच्छा यह है कि आप वेदांत का अध्ययन मत करो तो आप फिर ठीक है आप सुरक्षित रहेंगे अपना काम रहेगा तो वेदांत का अध्ययन गलती से भी नहीं करना करेगा तो फिर यह हो जाए कर्म कर्म अधिकार उच्छित हो जाए अब वो बाद में वेदांत का अध्ययन करने पर ब्राह्मण नहीं मानता है न ब्रह्म क्षत्र आज भेद तो है नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं मानता क्षत्रिय भी नहीं मानता कुछ नहीं मानता और यहां तक मनुष्य भी नहीं मानता बाकी तो छोड़ो तो फिर क्या करोगे वो वो करेंगे क्या फिर और उनको बोलता क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन कोई बोलता बोल नहीं सकता अब कोई बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है लेकिन वो बोल नहीं सकता कौन अब शर्माता है अरे किसका क्वालिफिकेशन क्या बोलेंगे तो ऐसे करके उसका सब चौपट हो जाएगा फिर उसके बाद कर्म उच्छित हो जाए सत्य होता है ऐसा होता है इसलिए वो एक रुपया त्यागता है कि एक करोड़ त्यागता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों त्यागना तो सब है अब एक हो गया करोड़ हो गया क्या फर्क पड़ता है ऐसे स्थिति हो जाएगी इसीलिए ये वेदांत जो है ना सबको बुला करके सुनाने के कर लायक नहीं है ठीक है वेदांत में कुछ कुछ अच्छे गुण हैं जो सब लोग अनुसरण कर सकते ऐसे कुछ गुण है उन गुणों को साधनों को चुन करके दूसरे को सुना सकता है लेकिन संपूर्ण वेदांत इस प्रकार सुना दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई बार ऐसे हो जाते हम लोग जाकर के बोलते हैं तो लोग जो है नाराज हो जाते हैं हमने एक बार कहीं एक चर्चा में ऐसा बोला था कि सब जो है ना सब जो दुनियादारी परिवार आदि होते हैं भाई बंधु सब जो होते हैं सब अपने लिए ही करते हैं ऐसा हमने कहा अब हाँ माता पिता जब बैठे हुए थे पुत्र मित्र क्या पुत्री पुत्र सब बैठे हुए थे अरे मैं पहले बार था मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा नहीं बोलना चाहिए बाद में सब नाराज हो गया क्या बोलता है सब हम लोग तो दूसरे के लिए काम करते हैं और आप बोल रहे हैं, सब अपने लिए करता है ये बहुत गलत बोला आपने मैं मैंने क्या करूं मैंने बोला ऐसा है मेरे तो आत्मा के लिए बोला आत्मनस्तु काम आए सर्वम प्रयोग ना पतियों काम आए पदी प्रयोग इत्यादि बोला फिर वो एक लड़की है वो खड़ी हो गई खड़ी होकर के बोलने लगे आप गलत बोला ऐसा नहीं होता है वो हम लोग तो माता को प्रेम करते वो अपने लिए करते हैं क्या मैं मैंने बोला ठीक है अपने लिए नहीं करते आप सिद्ध करो अपने लिए नहीं करते करके सिद्ध करो तो क्यों नहीं करते हैं? तो फिर धीरे धीरे समझाया लेकिन उनके मन में ये पक्का बैठा हुआ था कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं हम माता पिता को प्रेम करते हैं तो अपने लिए थोड़ी करते हैं तो माता पिता को सेवा करते हैं वो सेवा तो माता पिताओं के लिए होता है अपने लिए नहीं होता ऐसा भाव बैठा हुआ ऐसे तो तत्वों को आप उपदेश देंगे तो ग्रहस्थ में तो नहीं चलेगा बहुत परेशानी हो जाएगी क्योंकि वो दूसरे के दूसरे पर आश्रित है तभी ग्रस्त खड़ा है आप बोलते हैं कि कोई किसी पर आश्रित नहीं है तो ग्रंथशास्त्र पर ऐसे ही गिर जाएगा जा। <laughs> कैसे रहेगा फिर? इसीलिए कर्म उच्छित हो जाएगी कर्म नहीं बनेगा इसलिए भगवान ने गीता में कहा जो कर्म अज्ञानी है ना वो अज्ञानी को मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए जोश है ये सर्वकर्माण विद्वान युक्त समाज आप करते हुए उनको दिखाना चाहिए और उनके मन को भ्रम में नहीं डालना चाहिए इसीलिए तस्मा स्वातंत्र विद्या विद्या का स्वतंत्रता है इसलिए वेदांत उदित कर्म को कर्म के साथ संबंध नहीं करना चाहिए आत्मज्ञान अलग है उसका फल मिलता है और कर्म के बारे में आगे बताए अब व्यवस्था की दृष्टि से आगे इसका अंतिम सूत्र बताए ओम पूर्ण मत पूर्णम पूर्ण पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति